तो जनो उत्तरा आते ही भगवान से बोली हे पूज आज्ञा दीदी पूज आ गया मैं कर पालन धर्म निज आयो परीक्षा को समय पूज आ गया दीदी वीर गति को प्राप्त भय मम प्राण धन कर रन मैं अनुचरी हों उनकी हर क्षण त्यागी हों अभिषेक आज्ञा देरिये भगवान समझाने लगे पुत्री यद्यपि पतिव्रत का नियम अवश्य होने की आज्ञा करता है एक नियम भी कठिन जो इस व्रत में बाधा करता तुम अधिकारी हो पति के संग में नाच देज करने की पतिव्रत में आज्ञा है नहीं औरों और का जीवन हरने की विधि की इच्छा से तेरे गर्भ में तेजर पी एक बालक है जो तेरे पतिव्रत नियम पूर्ण होने में इत क्षण बालक है समाप्त होने पर फिर अधिकारी आवश्यक होगा हे पुत्री उस समय तेरा तुझ दोनों पुल कार समझा समझाकर भगवान अपने देरों में पहुंचे वहाँ माया को बुलाकर भगवान उससे बोले प्राण कर, कर जय दूंगा पार्थ में है किया दोन ने उसको विफल करने का कबीड़ा है लिया परंतु हिमा के समय से पहले ही माया सुनो छिप जाए रब आकाश में ऐसा कोई कौ को सुख रखो जिस समय संकेत दू मैं प्रद झट बिदेव हो ऐसी युक्ति करना जो मम भक्त का प्रण हो सब गो माया को गिरा के भगवान काम करने लगे